आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के हमारे साथ बेनी सर है जो बांद्रा वेस्ट बैन स्टैंड पर एक गार्डन है उसको संभालते हैं एज ए ट्रस्टी काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं तो बहुत ही पुराने और खाति नाम व्यक्ति है जिनसे हम बात करेंगे बेनी सर से तो आप सभी की तरफ से बेनी सर का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू बेनी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन के इस विशेष कार्यक्रम में आप अपना जीवन परिचय हमें दीजिए कि आप किस तरह से इस जगह पे आपका रहना हुआ अपने बारे में कुछ खास बातें बताइए हमारा बचपन से लेके स्कूल तक फोर्थ क्लास तक मैं पढ़ने गया तो चार स्कूल बदले हुए मम्मी बोलते बहुत शरारती है तो इस, इस स्कूल से निकाल के वो स्कूल में डाला फाइनली मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया अच्छा। बोर्डिंग स्कूल में दो तीन साल निकाले फिर वापिस घर आया वापस मैं ये स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में गया फिर बैंड्रा में मैं लास्ट स्कूल फादर एग्नल टेक्निकल हाई स्कूल में मैं भर्ती हुआ टेक्निकल चीज़ मुझे बहुत पसंद था काम करने की तो मैं इसमें दाखिल हो गया उसके बाद वहाँ से स्कूल से निकला मैं वहाँ से वाँ वो स्कूल में एस उस टाइम पे दसवीं क्लासी एस होती थी तो मैं एस बना के हमारे घर के डैडी गुजर गए जल्दी यानी मैं आठ साल का था उसके बाद स्ट्रगल ही स्ट्रगल करते रहा, तो घर में मैं सेकेंड नंबर था मेरा भाई बड़ा भाई था वो बीमार था हमेशा तो मैं उनकी देखभाल और फिर उसके बाद मैं नौकरी पे लग गया मेरे जीवन में ऐसी नौकरी मिली बंबई के अंदर सिर्फ दस रुपया मिलता था सिर्फ गाड़ी भाड़ा के लिए और कोई पगड़ नहीं एक साल मैंने वही दस रुपये से ले काम किया जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था उस वहाँ पे एक विल्लापला जगह में वहाँ पे वो देखा कि मैं इतना तरक्की कर रहा सब बाजू वाले घर बिल्डिंग वाले आके पूछते किधर है बेनी भाई तो मेरे वहाँ से मेरे नाम बेनी भाई रख दिया तो पूछते रहे किधर है उन उनसे काम करवाना है तो ओनर ने मुझे सवा एक साल तीन महीने के बाद मुझे निकाल दिया वहाँ से तो मैं घर पर आके रोने लगा मतलब क्यों निकाला मैंने चोरी किया मैंने कुछ किया नहीं तो क्यों निकाला मैं इतना मेहनत कर रहा था तो इसके बाद मुझे नफ़रत होगी कि क्या मैं इतना ईमानदारी से काम करने लगा और मुझे उसने निकाल दिया उसके बाद मैंने और एक कॉन्ट्रेक्टर के पास काम किया एलक्ट्रीशन वहाँ पे मेरा नाम रजिस्टर नहीं हुआ मैं बोला स्कूल में जाके मैं फिर मैं वापस एग्ज़ाम देकर लाइसेंस निकालूंगा वो भी नहीं हुआ उसके बाद मैं वहाँ से भी छोड़ के गया एक कंपनी में मैं नौकरी मिली मैं वो जा नेशनल एनओसी ओ सी जरा वहाँ पर जब गया मैं नौकरी करने के लिए वहाँ पे मुझे हेल्पर में नौकरी दी मैंने ना ने बोला चालू किया विद इन थ्री मंथ्स में मैं वहाँ पे कुछ बन गया तीन महीने के अंदर ही तो वहाँ पे एक फॉरेनर था मुझे लेके गया उसके घर के पास बोलते ये हमारी सोसाइटी है तो इसको मैंटेन करो तो मैं वो मैंटेन करने लगा फिर उसके मैडम आया और मेरे को बोलता तू तो इधर क्या काम करता है कंपनी में लगा दो उसको तो मैं कंपनी में लग गया नौसल के अंदर जब मैं नौसल में काम करने लगा करने लगा सात साल महीने काम किया वहाँ पे और सात साल में मैं वहाँ का सुपरवाइज़र हो गया उसके बाद मैंने वहाँ पे एक नौकरी छोड़ी और मेरी शादी हुई शादी होने के बाद सोचा अभी ये मुश्किल इससे पगार से कुछ होने वाला नहीं तो मैं ऐसे घूमते घूमते बम्बई गया पिक्चर देखने गया वहाँ देख पिक्चर देखने के बाद बाहर आया तो एक बोर्ड लगा हुआ था वेकेंसी एजेंसी का फॉरेन जाने के लिए तो मैं गया उधर में तो बोला पासपोर्ट है मतलब पासपोर्ट नहीं तो बोलते पासपोर्ट बनाओ तो मेरे को बोला मैं पूछा पूछा कितना पैसा लगेगा तो बोला सौ रुपये दे दो मैंने सौ दे दिया उसको हर महीने के अंदर मेरा पासपोर्ट बन गया मुझको बुलाया इंटरव्यू हो गया बा, बारिन में सेलेक्ट हो गया बैपको कंपनी में लेकिन मेरे को वहाँ पे काम करना नहीं था क्योंकि वहाँ पे शराब भी स्थिति तो मैंने नहीं गया तो मेरे मित्र मेरे साथ ही दो तीन वो चले गए वहाँ पे और उनको मैंने मदद किया उन, उनके पास पैसे नहीं थे मैंने मेरा जो मेरे पास था उनको दे दिया बोला जाओ तुम लोग छः महीने के बाद और एक इंटरव्यू हो गया मैं कोइट जाने के लिए मैं वहाँ पे जब गया तो मेरे मैं तो बहुत पतला दुबला था उस टाइम पे तो मुझे देख के सब लोग बोलते क्या ये बच्चा आ गया इधर में इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पे तीस साल चालीस साल पचास साल के इंटरव्यू देने के लिए आया जो एक्सपीरियंस उनके पास थे वो लोग आए लेकिन मैं मैं सात सौ पचास आदमी थे इंटरव्यू के लिए और मेरे को वहाँ चूज़ हो गया मैं। जब मुझे वहाँ से ले लिया मेरे को मेरे को बारह आदमी से दो आदमी को फाइनली फाइनल हो गया वहाँ से मैं कोट निकला जब मुझे बोला तो मैं एयर से लेके जाऊँगा लेकिन उसने बोला आपका टिकट निकालो अभी पैसा वहाँ तुमको मिलेगा शिप में जाओ एक शिप का नाम था डमरा और कभी लास्ट थी वो और मैं वहाँ कोवेट पहुँच गया आठ दिन के बाद घूमते बम्बई से लेके कर कोयट तक उसके बाद मैं कभी देखा नहीं क्या मैं वापस आऊँ यहाँ पर मेरी फैमिली तो मुझे एक लड़का था बच्चा था छोड़ के गया था मैं उसके बाद मैंने मेरी फैमिली पूरी फैमिली मेरी वाइफ मेरी बच्चा लेके गया वहाँ पे और मैं मेरे घर में भाई गुजरने के बाद मैंने पूरी फैमिली को संभाल लिया मेरे मदर फिर से शादी होगी उनके तीन बच्चे थे और मेरे चार सब मिल के साथ हमको सब साहब को मैं सबको एडुकेशन मैंने दे दिया पैसा दे उनको एडुकेशन देखा अभी सब जो कुछ है वो जो भी है उनकी पूरी फैमिली बढ़ गई सब कोविड के अंदर है और कोविड से उनके बच्चे पूरे देश में अभी किधर कोई ऑस्ट्रेलिया में है कोई किधर है कोई यूएस में है कैनेडा में है सब अभी है तो मेरे को इतना ही मैं दुआ चाहता हूँ कि मुझे जो मिला है ऊपर वाले से ये मुझे मिला है कि अब मैंने अच्छा काम किया तो मुझे मेरा रिस्पेक्ट मिल रहा है मुझे उनसे कुछ लेना नहीं ना कुछ देना नहीं लेकिन मेरे को जो रिस्पेक्ट मिला है ऐसा लगता है कि मैं सही बना बनाऊँ इनके लिए और मैं इनके बहुत शुक्र है कि मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे बेनी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर जो अनुभव है आपने शेयर किया और बचपन की जो बातें हैं और मुझे लगता है ये नाइनटीन सेवेंटी में गया था कोविड में सेवेंटी टू मैं कोट में गया उसके बाद मैं चार साल के बाद मैं आ नहीं सका वहाँ से क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं घर भेजता था पैसा तो मेरे को टिकट निकालने का पैसा नहीं था तो मैं चार साल वहाँ निकाला तो बेनी सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि बांद्रा यानी मुंबई में आप पले बड़े हैं तो मुंबई की जो फिल्मी नगरी है उससे तो आप वाकिफ होंगे ही तो आपने अगर फिल्म देखी है तो सबसे पहले कौन सी फिल्म देखी है उसके बारे में बताइए और उसके कुछ अगर गाने आपको याद हो तो ज़रूर एक लाइन जरूर गुनगुनाइए आराधना जब मैं बम्बई में था तब तो मैं आराधना पिक्चर देखा उसके गाने मुझे बहुत पसंद हैं अभी भी तो मैं उसके गुनगुनाने से गाना ही मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो की रानी कब आएगी तू आई रुत मस कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू आज चलिया प्यार की गलियां बाग की गलियां सब रंग रलियाँ पूछ रही है प्यार की गलियां बागों की गलियाँ सब रंग रलियाँ पूछ रही हैं गीत पनखट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई आए रुत मस्तानी कब आएगी तू ए सिंधकानी कब आएगी तू चलिया, तू चलिया चलिया फूल सीखिल के पास अदल के दूर से मिल के चैन नए खूब सीखिल के पास अदल के दूर से मिल के चैन आए और कब तक मुझे चढ़ तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई आए रुक मस्तानी कब आएगी बीती जाए जिंद गानी कब आए कि तू चलिया तू चलिया क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए क्या है भरोसा आशिक चिलका और किसी पे ये आ जाए आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपन की रानी कब आएगी तू आई आए रुतु मस्तानी कब आएगी तू जाए ज़िंदगानी कब आएगी तू चलिया आ चलिया चलिया तू चलिया चलिया आ आतू चलिया ये गाना बहुत पसंद करता मैं नमस्कार दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा सा गीत जो है सर ने याद किया है बेनी सर ने और उन्होंने बचपन में जो है उस समय जो फिल्म रिलीज हुई थी आराधना राजेश कन्ना का सुपरहिट फिल्म रहा और उसका गीत जो है अभी आप सुन रहे थे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू बहुत ही प्यारा सा बहुत ही पॉपुलर गाना है और इसमें बहुत ही अच्छा एक लिरिक्स है म्यूजिक है जहाँ पर लोगों को बिल्कुल ये गाना जो है इसकी जो पहली लाइन है वो याद हो जाती है एक बार सुनने से ही और लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी बन जाता है बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था तो आइए सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं बेनीसर से और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो मैं अब एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आज के जो हमारे यूथ हैं आज जो हमारे यूथ है वो करियर के लिए बहुत सारी ऑप्शन होने के बावजूद भी सोचते रहते हैं कि हमें कैसा अच्छा करियर बने तो क्या उस समय आपने कुछ सोचा था कि अपना करियर में हमें ये बनना है वो बनना है या सिचुएशन के साथ आप जुड़ते गए जैसा मैं वहाँ को मैं एक मैकेनिकल लाइन में काम करता था और मैंने अपने आप को सोचा कि यह जगह में मैं अपना नाम बना लूँगा और मैं एक कंपनी लेके दूसरी कंपनी में नौकरी करता रहा हूँ वहाँ से मैकेनिक से मैं फोरमैन बन गया फोरमैन से मैं सुपरवाइजर बन गया सुपरवाइजर से मैं वापस मैकेनिक बन गया क्योंकि मुझे पैसा बहुत ज़रूरी थी मेरे को मेरे फैमिली के लिए तो मैं जितना पैसा ज़्यादा मिलता तो मैं जहाँ वहाँ ओवर टाइम कर अगर आप सुपरवाइजर हो गए तो आप सोचते तुमको आगे की आमदनी नहीं मिलती तो वही फिक्स सैलरी मिलती है यहाँ पर क्या होता है तुम जब तुम काम मिलता है दूसरा काम मिलता था वो टाइम मिलता था ये करके मैं काम सुपर का जगह छोड़ के वापस मैकेनिकल लाइन पे आ गया फिर मैं फाइनली वहाँ से मैं जनरल मैनेजर बन गया इंडस्ट्रियल कंपनी का कोयट के अंदर और वहाँ पे मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट लेके उनके साथ वो कंपनी में मैंने सात साल वहाँ और काम किया उनके साथ और उसके बाद जैसा मैं बोला नाइन्टी में जैसा वो इन्वेजन हो गया कुवैत में इराक के साथ मई मेरा मेरी परिवार एक न, दो महीना पहला वापस बम्बई आया लेकिन मैं वहाँ पे था मेरी बाकी के परिवार सब वहीं थे मैं यहाँ आया मेरा कंटेनर फुल हो गया भर के रखा था जाने के लिए लेकिन मेरा कंटेनर घर नहीं पहुँचा इसका मतलब मैंने बैंक से भी पैसा ले लिया मेरा कंटेनर भी भर के रखा था जाने के लिए लेकिन मैं एक दिन पहला कोयट इन्वेजन होने से पहला मैं बम्बई पहुँच गया वहाँ जब बम्बे पहुँचा तो बोलते कोइट को इन्वे हो गया और इराकी लोग अंदर आए हैं अभी सब वहाँ से मुझे फ़ोन आया मैं एक साल तक उनको बोल के गया था मैं जा रहा ऑस्ट्रेलिया तो मुझे यह काम नहीं करना था तो इसके लिए मैं जब वापस आया तो वहाँ का कोइटी लोग का जनरल मैनेजर था वो उसने वापस बम्बई आके मेरा नाम पता ढूंढ के मेरे घर आ गया मेरे को बोला तुम कंपनी में वापस आ जाओ मेरे को काम है और मेरे को 400 आदमी का वीज़ा लेके मेरे घर पे आया मुझे बोलता है ये वीज़ा ले लो और ये सबको घर पे वहाँ भेजो इतने में एक एजेंट आया वहाँ पे एक एजेंट आया मुझे बोलता है मेरे को बोलता है आप ये वीज़ा मुझे दे दो मैं तुमको दस एक वीज़ा पे देगा तो मैं बोला आपको आपको सेकेंड फ्लोर पर मैं रहता था तो कलीना के अंदर तो मैं बोला उसको आप नीचे जाओ नहीं तो मैं तो आपको ऊपर से नीचे फेंक दूंगा क्योंकि मुझे इसका पैसा नहीं मांगता है किसी का क्योंकि मैं मेहनत क्यों करता तो ये आदमी लोग अगर मैं इनको ले जाऊँगा वहाँ पर तो ये रोते रहेंगे कोई राजस्थान से आए कोई पाकिस्तान से आते कोई कराची से आते कोई बॉम्बे से आते गोवा से आते उनके सबको पैसा देके आना पड़ता है इनसे तो इनको इनसे पैसा लेना इन्हें एक गुना है मेरे तो मैंने किसी से पैसा नहीं लिया ले। लेकिन सबको मैंने वापस ले गया और वहाँ जाके मैंने फिर सेटअप कर दिया पूरा कंपनी को वापस अपने स्थान पर लेके आया जिधर था वैसे छोड़ के गया था इरा कि सब आधा जो मशीनरीज जितना था सब वापस लेके आया मैं रास्ते पे से लेके आया उठा के लेके कर आया सबका मैंने ख्याल करके मैं वहाँ से अभी मैं आके बम्बई में रिटायर होकर आ गया यहाँ पे वापस जब आया तो वापस बम्बई में आया तो मुझे क्या करूँ मैं बैठ के मैं काम करने वाला आदमी तो मैं फिर गया निकला दुबई में गया छः महीना काम किया एक साल कतार में गया फिर वापस आया फिर साउथ अफ्रीका गया मतलब चल घूमने जाएंगे वहाँ पर गया वहाँ पर गया देखा तो वहाँ एक आदमी था जो मक्की चूस्त बोलते उसको पैसा देने का रोता है तो भी मैं बिगड़ पैसे के ले गया था मैं पैसे जो सैलरी दे रहा था आधा वो रखता था आधा मुझे देता था और मैं फिर एक साल के बाद वहाँ से छोड़ के उसको बिना बताए वापस बंबई आ गया मतलब मुझे तो उसका पैसा भी नहीं मंगता है और उसकी सुनना ही नहीं मंगता वापस आए अब उसके बाद मैं बम्बे में आके जब मैं बैंड्रा में आ गया तो मैं वॉक करता है एवरी इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करता था तो करते करते करते देखा कि आदमी लोग यहाँ सिगरेट पीते हैं, कोई बीड़ी पीके, कोई पान खा के थूकते तो उनको मना करता है या खाना या करना ये करना ऐसा करते करते मेरे को ये बी बी आई बैंड्रा बैंसन रेजिडेंट ट्रस्ट ने मुझे यहाँ पर मम्बर बना दिया मम्बर लाइफ मेंबर बनाया लाइफ मेंबर बनने के बाद मुझे एक दो महीने में मुझे यहाँ पे ट्रस्टी बना दिया जब मैं ट्रस्टी बन गया तो मैं अभी भी और यही काम करता हूँ सुबह उठता है गार्डन देखता हूँ वॉचमैन लोग को देखता हूँ उनसे काम देता है और ये पूरा बैंड्रा बैंडस्टैंड ताज होटल से ले कर नीचे सलमान खान के घर तक मैं पूरा ये काम उनका काम देखता हूँ घर पे जाके सो जाता हूँ खाना खा जाता हूँ और वापस ये यही कार वगैरह इस बीच में इस बीच के अंदर मुझे एक कॉल आ गया ब्रह्मा कुमारी का मुझे पूछा मुझे बात करना है आपसे मतलब मुझे मेरे पास टाइम नहीं आपके लिए मैंने ये बात उनको बता दिया तो मुझे पूछा क्यों नहीं मिलना है मतलब नहीं आप पैसे लेते हुएंगे क्या करते हैं तो आप क्या है मुझे मालूम ही नहीं तो मैंने उनको बोला ठीक है मुझे फिर एक स्मिता बहन थी उसने मुझे फ़ोन करके बोला फिर से मुझे सिर्फ पाँच बजे आपसे मिलना है तो मेला आ जाओ सलमान खान के सामने मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने गार्डन में बैठा हुआ आप मुझे आके मिलो जब वहाँ आई तो मुझे पूछा ऐसा तब तो मैंने उनको बता दिया क्या है तुम तो लोगों क्यों ब्रह्मा कुंवर इधर क्यों मांगता है और ये बोल के मैंने बहुत कुछ गलत बात बोली आ, मुझे प्रसाद दिया तो मैं बोला ये मुझे क्या रिश्वत दे रहे तो उसने बोला नहीं ये प्रसाद है मुझे वो भी समझ में नहीं थी तो भी मैं उनको बोला ठीक है मुझे दो दिन दे दो उनके लेटर दे देते मुझे कि उनको एक जगह मांगता यहाँ पे गार्डन में थोड़ी सी हम लोगों ब्रह्मा कुमारी स्टार्ट करना मेडिटेशन तो उसने बोला मैं बोला ये एक काम करो आप पहले बोर्ड बनाओ एक उस पर लिखो फ्री मेडिटेशन और फिर मैं बता दूँगा आपको दो दिन के बाद जब मैं घर गया मुझे पता नहीं क्या हुआ मैंने इनको फ़ोन करके दूसरा दिन बोला आप कल से यहाँ से पहली तारीख से यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है ये यह बोर्ड यहाँ लगाओ ऐसा करो ऐसा करो और मैं और मैं भूल के मैं घूमने गया कहाँ पर आ, अली भाग गया अली भाग से मुझे याद आया अरे मैंने किसी को बोला था ये बात इस अभी मैं तो वहाँ से फ़ोन करके इलेक्ट्रिशियन को बोला उनको कुर्सी वगैरह इनको, इनको लाइट वगैरह सब उनको दे दो क्योंकि मैं यहाँ नहीं है, तो इतने में सब कार्यक्रम अच्छा हो गया और तीन दिन के बाद मैं ब्रह्मा कुमारी पहला दिन अटेंड हुआ मैंने कोई कोर्स नहीं किया कुछ नहीं किया था मैं आके बैठ गया और सुनते गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ गांव बैठा तो मैं सही जगह पे आया हूँ और ये बात सुनते सुनते मुझे अच्छा लगा तो मेरी वाइफ एक महीने के बाद मेरे को बोलते हैं तू तो कहाँ जा रहा है वहाँ पे तो वो सोचा कोई लड़की को देखने जाता तो है तो घूमने जाता है उधर में तो मैं बोला नहीं आप आओ मेरे साथ आप देखो भगवान गॉड मैं क्रिश्चियन हूँ मैं बोला कोई बात नहीं इसके अंदर आप आके देखो और बात सुनो एक ही भगवान है दुनिया के अंदर और ये मैं मान लिया और इस बात के ऊपर मैं अभी भी वही चल रहा हूँ उसके बाद मेरी वाइफ आए और मेरी वाइफ भी इसके अंदर मेडिटेशन सीख के कोर्स करके तो अभी मेरे साथ हमेशा रहते हैं और हम रोज यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में शेयर किया आपने अपने बचपन की बातें और फिर विदेश की यात्रा के बारे में बता और किस तरह से आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए उसके बारे में भी आपने शेयर किया और और आखिरी में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े जहाँ पर आपको वन गॉड वन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा लगा आपको और उस वजह से आप दोनों मिलकर आज मेडिटेशन सीख रहे हैं और उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलिए बेनी सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके हमारे श्रोताओं को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपके शब्दों से आपकी बातों से आपके एक्सपीरियंस से हमारे सभी सुनने वाले सदा खुश रहे मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बेनी सर को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो एम सुनते रहो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 प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के हाचल में झगके सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के हाचल में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 अभियल तना कहना बिछराह में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगल बिछराह में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगल